महाभारत ध्रोण पर्व त्यधिक शमोध्याय दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध तथा दुर्योधन की पराजय संजय उभ्य विध्यन महावे गये चतुर चतुर्भे संजय कहते हैं राजन अर्जुन से ऐसा कह कर राजा दुर्योधन ने तीन अत्यंत वेगशाली मर्म भेदी बाणो द्वारा उन्हें मिंध डाला और चार भाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया वासुदेव चे प्रत्यत स्नातरे इसी प्रकार दस बार मार कर उसने की भी छाती छेद डाली प्रतोदम चाच्य भल्ले न छिवादश्रिला्यग्रस्तेमी तब व्यग्रता रहित अर्जुन ने शान पर चढ़ा तेज किए वे विचित्र पंख वाले चौदह बाण द्वारा तुरंत उसे घायल किया परंतु उनके वे बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए तेसामने तेम नो पुनर्नोच चंच तेचा उन्हें हुआ देख अर्जुन ने पुनः चलाए परंतु वे भी से फिसल गए अभ्रवित कृष्ण अर्जुन मितम वच अर्जुन के चलाए हुए उन अट्ठाईस बाणों को निष्फल हुआ देख शत्रुवेनु का संहार करने वाले श्रीकृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा अदृष्ट पूर्व पशा शिलानाम दिवसर्पणं तया सम प्रेषिता पार्थनाथ कुर पत्रि पार्थ आज तो मैं प्रस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूं जिसे पहले कभी नहीं देखा था तुम्हारे चलाए हुए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं तेज था पुर्व भुजोच बलम तब भरत श्रेष्ठ तुम्हारे गांडी धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है न तुम्हारी मुठ्ठी एवं बाहुबल भी पूर्वत है न श्य पश्चि तव चेवाश शोश्श तन्म्मा चीक्षत आज तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु के अंतिम भेंट का समय नहीं आया है क्या मैं जो पूछता हूँ महान पार्थवा तो नंदन आज युद्ध स्तन में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देख कर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है वज्रा शनि समाघो राह दिन हम सरा कुर पार्थ का विडंबनाम पार्थ वज्र और असनी के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले तुम्हारे विमान आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं यह कैसी विडम्बना है अर्जुन बोला श्री कृष्ण मेरा तो यह विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच बांधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है यह कवच धारणा मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है हितम कृष्ण त्रैडोक्षको द्रोड़ो श्री कृष्ण इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सन्िहित है एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हें सदगुरु से सीखकर मैं भी इसे जान पाया हूँ न श्य मे तत्कवचं अभिभद्रेण गोविंद स्वयं दी। इस कवच को किसी प्रकार बाणों द्वारा विदर्ण नहीं किया जा सकता गोविंद युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते जनस्व अपि वही कृष्ण महा विमोह से कथम यद वृत्तम त्रिश्लोकेश तथा भविष्य तत्सर्वित नई कश्य मधुसूदन श्री कृष्ण आप यह सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में कैसे डाल रहे हैं केसव तीनों लोगों में जो बात हो चुकी है जो हो रही है तथा तो जो कुछ आगे होने वाली है वह वा सब आपको विदित है मधुसूदन जैसे आप जैसा जानते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं जानता है ऐसा कृष्ण धारणाम श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के द्वारा विधि पूर्वक धारण कराई हुई इस कवच धारण को ग्रहण करके यह दुर्योधन युद्ध स्थल में निर्भय सा खड़ा है यत्तम कार्यमाधव स्त्री वधे कवच धारण माधव इसे धारण करने पर जिस कर्तव्य के पालन का विधान किया गया है उसे यह नहीं जानता है जैसे स्त्रियॉँ गहने पहन लेती हैं उसी प्रकार यह दूसरे के द्वारा दी हुई इस कवच धारण को अपनाए है हुए हैं पश्य बाहो वी धनुष्चन पराजय से कौर अब जम कवचे डांत जनार्दन अब आप मेरी भुजाओं और धनुष का बल देखिए मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी दुर्योधन को पराजित कर दूंगा अंगिरसे द अंगिसेम भास्व तस्मा बृहस्पतिप तत प्राप, प्राप पुंदर देंश्वर ब्रह्मजी ने यह तेजस्वी कवच अंगिरा को दिया था उसने बृहस्पति जी से प्राप्त किया था बृहस्पति जी से वह इंद्र को मिला पुनर्तद्यम वर्मा सदग्रम दीव यद्रमणा वा स्वयं कृतम गोप्यती गो दुर्बुद्धि अद्य तम माया फिर देवराज इंद्र ने विधि एवं राज्य सहित वह कवच मुझे प्रदान किया यदि दुर्योधन का यह कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हो तो भी आज मेरे बाणों द्वारा मारे गए इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह बचा नहीं सकेगा संजय उच्चुनोण अभिमंत्र मानवाश्रयारीक्षावरण संजय कहते राजन ऐसा कह अर्जुन ने कठोर आवरण का भेदन करने वाले मानवास्त्र से अपने बाणों को को अभिमंत्रित करके धनुष की डोरी खींचा धनुष के बीच में रखकर अर्जुन के द्वारा खींचे जाने पर उन ब्रह्मवादी अश्वस्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर कर श्वेत वाहन अर्जुन चकित हो उठे और श्री कृष्ण को सूचित करते हुए बोले जनार्दन, जनार्दन इस अस्त्र का मैं दो बार प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर यह मुझे ही मार डालेगा और मेरी सेना का भी संहार कर देगा तथो दुर्योधन कृष्ण नवयत्री राजन इसी समय दुर्योधन निर्णय क्षेत्र में विषर सर्प के समान भयंकर नौ नौ बाणों से श्रीकृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया सच्चा समरे महता उसने में बड़ी भारी वाण वर्षा करके श्री कृष्ण और पांडु कुमार धनंजय पर पुनः बाणों की झड़ी लगा दी इससे आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए वे बाजे बजाने और सिंहनाथ करने लगे तथा क्रुद्धो रणे पारणी नापस्य तदंतर युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन अपने मुंह के कोने चाटने लगे उन्होंने दुर्योधन का कोई भी ऐसा अंग नहीं देखा जो कवच से सुरक्षित न हो तथोश अन बाढ़े सुमुक्तरतोपमी अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए पंक्ति के द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को मार ढाला धनुरथ्याचन तुर्णम भस्तापम चीरजवान रकली कर्तु सभ्य तत्पात पराक्रमी सभ्य अर्जुन ने तुरंत ही उसके धनुष और दस्ताने को काढ़ दिया और रथ को टूक टूक करना आरंभ किया तलोयो उभयो उसमें पार्थ ने रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में दो पहने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई प्रयत्न कौनते नरे शुभे स भीरा विघ्न पलायन पराज उपाय को जानने वाले कुंती कुमार ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया तब वह वेदना से व्याकुल हो युद्ध भूमि से भाग चला दृष्ट्वा परम समापेतो धनंजय धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ योद्धा उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे तम रथुसाह कल कुंजर वहा संध्य परिव्रोर्धन उन्होंने कई हजार रथों सजाए हाथियों घोड़ों तथा रोष में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया अथ न अर्जुन गोविंद न रथो व प्रदेश अस्त्र वर्ष महता जनऊे चापि संभ उस समय बड़ी भारी बाण वर्षा और जन से घिरे हुए अर्जुन श्री कृष्ण और उनका रथ इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता था ततो तब अर्जुन अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश करने लगे वहा सैकड़ो रथ और हाथी अंग भंग होने के कारण धराशायी हो गए तेहता न गृह सं रथोत्तम स रथ उन हताहत होने वाले कौरव सैनिकों ने उत्तम रथी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया वे जयद्रथ से एक कोस की दूरी पर चारों ओर से रथ सेना द्वारा घिरे हुए खड़े थे तथोर्जुनम विष्णुवीर स्वरित तो वाक्यम अब्रवीद धनुर्विस्फार्थम अहम स्वास्या भुजम तब मृष्णवीर कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन से कहा तुम जोर जोर से धनुष को खींचो और मैं अपना शंख बजाऊंगा ततो महता शब्देन सुनकर ने बड़े जोर से खींचकर हथेली के शब्द के शब्द साथ भारी बाण करते हुए शत्रुओं का संहार आरंभ किया पांच जन्य बलवान्वस्त पक्मता बलवान केसव ने उच्च स्वर से पांच जन शंख बजाया उस समय उनकी पल के धूल धूसरित हो रही थी और उनके मुख पर बहुत सी पसीने की बूंदे छा रही थी तेना चुतुष्ठ युगम पुरीत मारुतेरम शंखान तेरम ना तेन सागत स्फुट देव थर्व हम्म mm -hmm. तस्य तस् संखस्नादेन धनसो न सतौपेत सदा जना नरेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के दोनों ओठों से भरी हुई वायु संघ के भीतरी भाग में प्रवेश करके पुष्ट हो जब गंभीर नाद के रूप में बाहर निकली उस समय असुर असुरलोक पाताल अंतरिक्ष देव देवलोक और लोकपालों सहित संपूर्ण जगत भय से उद्विघ्न हो उद्दीर्ण हो विदीर्ण होता था जान पड़ा उस संघ की ध्वनि और धनुष के टंकार से उद्विग्न हो निर्मल और सबल सभी शत्रु उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े तेर भी जे। भी उनके घेरे से मुक्त हुआ अर्जुन का रथ वायु संचालित मेघ के समान शोभा पाने लगा इससे जयद्रथ के रक्षक सेवको से शब्द हो उठे धृष्ट पार्थान की रक्षा में नियुक्त हुए महाधनुदर। अर्जुन को देखकर पृथ्वी को कपाते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे बाण शब्द प्रादुष चक्र महात्मा सिंह I wanna be. उन महामनस्वी वीरों ने शंख ध्वनि से मिड़े हुए भाण जनित भयंकर शब्दों और सिंहनाद को भी प्रकट किया आपके सैनिकों द्वारा किए हुए उस भयंकर कोलाहल को सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ शंखों को बजाया तेन शब्द महता पूरी वसुंद सपाताला विशाम पते प्रजानाथ उस महान शब्द से पर्वत समुद्र द्वीप और पाताल से यह सारी पृथ्वी गूंज उठी स शब्दों भरत श्रेष्ठ व्याप्य सर्व दस प्रति पाण्डव दसो में व्याप्त होकर वही कौरव पाण्डव सेनाओं में प्रतिध्वनित होता रहा तवकार कृष्ण संजयम परम प्राप्त हो परमाथा आपकी रथी और महारथी वहा श्री कृष्ण और अर्जुन को उपस्थित देख बड़े भारी उद्वेग में पढ़कर उतावले हो उठे अथ अच्छा कृष्ण महा भागव उद अभ्य द्रवंत संक्रुद्ध क्रम संक्रुद्धा तदुतमत आपके योद्धा कव धारण किए महाभाग श्री कृष्ण और अर्जुन को आय हुआ देख कुपित हो उनकी ओर दौड़े यह एक अद्भुत सी बात हुई ये श्री महाभारती द्रोण पर्वी जय दर्वड़ी दुर्योधन पराजय तदिक सततम उध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में दुर्योधन पराजय विषयक एक सौ तीनवां अध्याय पूरा हुआ